संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व अर्जुन का युधिष्ठिर से क्षमा मांगना युधिष्ठिर का अर्जुन को आशीर्वाद देना अर्जुन की रणयात्रा और भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के पराक्रम का वर्णन संजय कहते हैं महाराज धर्मराज के मुख से व प्रेमयुक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया इधर अर्जुन ने भगवान के कथनानुसार जो युधिष्ठिर का प्रतिवाद किया था उससे कोई पाप बन गया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 अत्यंत प्रसन्नता के के के साथ साथ कहा, महाबाहु, मैं युद्ध में पूर्ण प्रयत्न लड़ रहा था, किंतु कर्ण ने समस्त सैनिकों के सामने मेरा कवच रथ की धनुष शक्ति और घोड़े नष्ट कर डाले। उसके उस कर्म को याद करके मैं दुख से पीड़ित हो रहा था अब जीना अच्छा नहीं लगता यदि आज युद्ध में उस वीर को नहीं मार डालोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणों को उनके त्याग दूंगा उनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा राजन मैं नकुल सहदेव तथा भीमसेन की सौगंध खाता हूँ और अपने हथियारों को छूकर सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं कर्ण को मार डालूंगा या स्वयं ही मरकर रणभूमि में सहन करूंगा राजा से यो कहकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले माधव आज युद्ध में मैं अवश्य कर्ण को मारूंगा आपकी बुद्धि के बल से ही उस धरात्मा का वध होगा यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले अर्जुन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 अब अर्जुन को शांत करके इन्हें विजय के लिए आशीर्वाद दीजिए बोले भैया अर्जुन आओ आओ फिर मेरी छाती से लग जाओ तुमने कहने योग्य और हित की ही बात कही है तुम्हे आज्ञा देता हूँ जाओ कर्ण का नाश करो यह सुनकर अर्जुन ने पुनः अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और उन पर सिर रखकर प्रणाम किया राजा ने उन्हें उठाकर पुनः छाती से लगाया और उनका मस्तक सूह कर कहा धनंजय तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है अथा मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बढ़े और तुम्हें सनातन विजय प्राप्त हो अर्जुन ने कहा महाराज जिसने आपको बाणों से पीड़ित किया है उस कर्ण को आज अपने पापों का भयंकर फल मिलेगा आज उसे मार कर ही आपका दर्शन करूंगा इस सच्ची प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके चरणों का स्पर्श करता हूँ यह सुनकर युधिठिर का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ उन्होंने अर्जुन से फिर कहा पास तुम्हें सदा ही अक्षय अच्छा यश पूर्ण आयु मनोवांछित कामना विजय तथा बल की प्राप्ति हो तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता हूँ वह सब तुम्हें मिले अब जाओ और शीघ्र ही कर्ण का नाश करो इस प्रकार धर्मराज को प्रसन्न करने के अनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा गोविंद अब मेरा रथ तैयार हो उसमें उत्तम घोड़े जोते जाए और सब प्रकार के अस्त्र से सजा कर दिए जाए पुत्र का वध करने के के लिए आप ही यात्रा करें। अर्जुन के ऐसा कहने पर दारूक ने दारुक दारुक से कहा, तुम के सारी तैयारी करो। भगवान ही दारुक ने रथ को सब सामग्रियों से सुसज्जित करके उसमें घोड़े जोत दिए और उसे अर्जुन के पास लाकर खड़ा कर दिया अर्जुन ने देखा दारूक रथ जोत कर ले आया तो उन्होंने धर्म से आज्ञा लिए और ब्राह्मणों द्वारा स्वस्थ वाचन करा कर वे अपने मंगलमय रथ पर विराजमान हुए उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिए तत्पश्चात अर्जुन कर्ण के रथ की ओर चल दिए कुछ दूर जाने पर उनके मन में बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा तो की है किन्तु यह किस तरह पूर्ण होगी अर्जुन को चिंतित दे भगवान मुसूदन ने कहा गांधी धारी अर्जुन तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं है जो तुम्हारे जैसे वीर नहीं है उनमें से कौन सा ऐसा पुरुष है जो द्रोण भीष्म भगदत्त अवंती के राजकुमार विन्द अनुविंद काम्बोज राज सुदक्षिण सुयु तथा अच्छुतायु का सामना करके कुशल से रह सकता था तुम्हारे पास दिव्यास्त्र है तुम्हें फुर्ती है बल है युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती तुम्हें का पूर्ण ज्ञान है लक्ष्य को वेधने और गिराने की कला मालूम है निशाना मारते समय तुम्हारा एकाग्र रहता है तुम चाहो तो गंधर्वों और देवताओं से ही संपूर्ण चराचर जगत का नाश कर सकते हो इस भूमंडल पर तुम्हारे समान योद्धा है ही नहीं ब्रह्मा जी ने प्रजा की सृष्टि करने के पश्चात इस महान गांधी धनुष की भी रचना की थी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 उसके शरीर की गठन शेख के समान है वह बहुत बलवान है उसकी ऊंचाई आठ रत्नी एक सौ अड़सठ अंगुल है।, बड़ी बड़ी और छाती है उसको जीतना बहुत कठिन है वह महान और अभिमानी है उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं, वह अपने मित्र कौरवों को अभेद देने वाला और पांडवों से सदा जेस रखने वाला है मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सिर्फ तुम ही उसे मार सकते हो और किसी के लिए उसका मारना टीढ़ी खीर है इसलिए आज ही उस दुरात्मा क्रूर और पापी कर्ण को मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो अर्जुन मैं तुम्हारे उस पराक्रम को जानता हूँ जिसका वारण करना देवता और असुरो के लिए भी कठिन है जैसे सिंह मतवाले हाथी को मार डालता है उसी प्रकार तुम भी अपने बाल और पराक्रम से सूरवीर कर्ण का संहार करो इसके लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ तुम शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष हो तुम्हारे ही आश्रय में रहकर ये पांडव और पांचाल रण में डटे हुए हैं। तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पांडव पांचाल तथा वीरों ने असंख्य शत्रुओं का संहार कर डाला है तुम्हारे संरक्षण में युद्ध करने वाले पांडव महारथियों के सिवा दूसरा कौन है जो संग्राम में कौरवों को परास्त कर सके तुम तो देवता असुर और मनुष्यों से तीनों लोगों को युद्ध में जीत सकते हो फिर कौरव सेना की तो विषा क्या है कोई इंद्र के समान भी पराक्रमी क्यों न हो तुम्हारे सिमा कौन राजा भगदत्त को जीत सकता था अक्षौड़ी सेना के स्वामी तथा युद्ध में कभी पीछे पैर न हटाने वाले भीष्माचार्य कर्ण अस्वस्थामा भूरी श्रभा कृतवर्मा जयद शल्य तथा दुर्योधन जैसे महारथियों पर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा सकता है भयंकर पराक्रम दिखाने वाले तुषार यवन यश दारवा दर्द शक माठर माठर आंध्र, पुलिंद किरात दारदिंद पर्वती तथा समुद्र के तट पर रहने योद्धा क्रोध में भर कर दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं इन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकार में खड़ी हुई कौरवों की विशाल सेना पर कौन चढ़ाई कर सकता था तुम्हारी ही सहायता से पांडव पक्ष के वीरों ने उसका संघार किया है जी वे जब एक बार धनुष की मूठ पकड़ते तो हजारों रथियों का सफाया कर डालते थे उनके द्वारा लाखों मनुष्यों और हाथियों का संहार हुआ दस दिनों के युद्ध में तुम्हारी बहुत सी सेना का विध्वंस करके उन्होंने कितने ही रथ सुने कर दिए संग्राम में भगवान रुद्र और विष्णु के समान अपना भयंकर रूप प्रकट करके चेरी पांचाल और कहके वीरों का संहार करते हुए उन्होंने रथों घोड़ो और हाथियों से भरी हुई पांडव सेना का विनाश कर डाला इस प्रकार भीष्मी अद्वितीय वीर भी थे परंतु उन्हें भी शिखंडी ने तुम्हारे संरक्षण में रहकर अपने बाणों का निशाना बनाया आज वे बाण सिया पर पड़े हुए हैं थ का वध करते समय युद्ध में तुमने जैसा पराक्रम किया था वैसा तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है राजा लोग सिंधुराज के वध को तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं पर मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर से ऐसे काम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है मेरा तो ऐसा विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रिय समाज एकत्रित होकर तुम्हारा सामना करने आ जाए तो वह एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा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 और सब तो मारे गए केवल अश्वस्थामा कृतवर्मा कर्ण तथा कृपाचार ये पांच महारथी बाकी रह गए हैं इन पांचों को को तुम शत्रुहीन हो जाओ और राजा युधिष्ठिर द्वीप नगर समुद्र पर्वत बड़े बडे वन तथा आकाश और पाताल से समस्त पृथ्वी अर्पण कर लो यदि अपने गुरु आचार्य द्रोण का सम्मान करने के कारण तुम उनके पुत्र अश्वस्थामा पर कृपा दृष्टि रखते हो अथवा आचार्य का गौरव रखने के लिए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 कर्ण का वध करने में कोई दोष नहीं है दुर्योधन ने पांचों पुत्रों सहित माता कुंती को आधी रात के समय जो लाक्षा भवन में चलाने की कोशिश की तथा तुम लोगों के साथ जो वह जुआ खेलने में प्रवृत्त हुआ उन सब षड्यंत्रों का मूल कारण या दुष्ट आत्मा कर्ण ही था दुर्योधन को सदा से ही यह विश्वास था कि कर्ण मेरी रक्षा करेगा इसीलिए वह क्रोध में भर मुझे भी कैद करने को तैयार हो गया था उसने तुम लोगों के साथ जो जो बुराईया की है उन सब में इस पापात्मा करने की ही प्रधानता है मित्र दुर्योधन के छह निर्दयी महारथियों ने मिलकर जो सुभद्रा कुमार की जान ली थी उस भयंकर संग्राम में इस कर्ण ने ही अभिमन्यु का धनुष काटा था कर्ण द्वारा धनुष कट जाने पर शेष पांच महारथियों ने जो छल कपट में बड़े प्रवीण थे बाणों की बछे मार डाला उस वीर के इस तरह मारे जाने पर प्राय सबको दुख हुआ केवल ये दुष्ट कर्ण और दुर्योधन ही जी भरकर हंसे थे इतना ही नहीं इसने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी को इस प्रकार कटुवचन सुनाए थे कृष्ण पांडव तो नष्ट होकर सदा के लिए नरक में पड़ गए अब तू दूसरा पति वरन कर ले आज से तू धराष्ट्र की दासी हुई अतः राजमहल में जाकर अपना काम संभाल अब पांडव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे वे तेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकते तू दासों की स्त्री है और स्वयं भी दासी है इसी तरह इस पापी ने बहुत सी बातें कही जो तुमने भी सुनी थी नष्ट जो जो करे आज दुरात्मा करण अपने शरीर पर गांधी धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों की चोट सहता हुआ आचार्य आचार्योण तथा भीष्म के वचन याद करे तुम्हारे सहायकों से पीड़ित हुए राजा लोग आज दीन और विषाद युक्त होकर हाहाकार मचाते हुए कर्ण को रथ से नीचे गिरता देखे राजा शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणों से भिन्न हुए रथी और अशु से रहित रथ को छोड़ होकर भाग जाए। पार्थ यदि तुम सूत पुत्र कर्ण के देखते देखते अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए उसके पुत्र को मार डालो तो वह भीष्म और विदुर की बातों को याद करे तुम्हारा मुख्य शत्रु दुर्योधन तुम्हारे हाथ से कर्ण को मारा गया देख आज अपने जीवन तथा तो राज्य से निराश हो जाए जाना पड़ता है जान पड़ता है पांचाल देशी वीर द्रौपदी के पुत्र धृष्ट दम्न श्रीखंडी के पुत्र सतानी नकुल सहदेव दुर्मुख जन्मेजय सुधर्मा तथा तो सातकी ये कर्ण के वश में पड़ गए हैं उनका घोर आरतना सुनाई पड़ता है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 सब ओर से घेर का संताप दे रहा है या देखो भीम से हुए और तुम्हारे सिवा और किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो कर्ण से लोहा लेकर कुशलतापूर्वक हल और आए इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेज किए हुए बाणों से आज कर्ण को मारकर उज्जवल की प्राप्त करो वीरवर मैं सोच कहता हूँ एक तुम्हें कर्ण सहित कौरों को युद्ध में जीत सकते हो दूसरा कोई नहीं अतः भारथी कर्ण को मारकर तुम अपना मरो मनोरथ सफल करो